श्रोताओं नमस्कार सहकारी रेडियो के कार्यक्रम जन की बात में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के संदर्भ में मैं हूं पवन और आज इस कार्यक्रम में फोन पर हमारे साथ जुड़े हैं मजदूर बिगुल अखबार के संपादक अभिनव सिन्हा उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस आंदोलन को किस रूप में देखते हैं और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर वो क्या सोचते हैं तो अभिनव आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और हमारे श्रोता सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे की आंदोलन को आप किस नजरिए से देखते हैं और इसके बारे में आपकी क्या राय है शुक्रिया साथी। देखिए मैं बहुत ही संक्षेप में सबसे पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ मौजूदा जो आंदोलन है आ, किसी भी आंदोलन के वर्ग चरित्र का फैसला इस बात से नहीं होता कि उसमें कौन लोग शामिल हो रहे हैं मुख्यतः इस बात का फैसला इस बात से होता है कि उस आंदोलन का मांग पत्र क्या है और आ, क्योंकि अगर आ, कौन शामिल हो रहा है इसको किसी आंदोलन के चरित्र को निर्धारित करने का आधार बनाया जाएगा तो फिर बहुत सारे प्रतिक्रियावादी आंदोलन हैं जिसमें बड़े पैमाने पर रूलिंग क्लास के लोग नहीं शामिल होते हैं बल्कि वर्किंग मासज के बीच में से मेहनत कश जनता के बीच से लोग शामिल होते हैं मिसाल के तौर पर आप मंदिर आंदोलन को ही ले लीजिए कार्तकों की भीड़ में आपको आमतौर पर गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय घरों से आने वाले युवा और तमाम आप कह सकते हैं मजदूर तक उसमें शामिल मिलेंगे इसलिए सबसे तो पहली चीज जो स्पष्ट मैं करना चाहूंगा क्योंकि इसके आगे मैं जो बोलूंगा उसे कुछ भ्रम पैदा हो सकता है इस आंदोलन के चरित्र का निर्धारण भी इसके मांग पत्रक किया जाना चाहिए और इस आंदोलन का जो मांग पत्रक है वो बुनियादी तौर पर तीन खेती कानूनों को वापिस लेने के ऊपर टिका हुआ है और तीन खेती कानूनों में से तीसरे को अगर छोड़ दें तो पहले दो कानून जिस पर की आंदोलन सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है वो एमएसपी की व्यवस्था को समाप्त करने और कारपोरेट ठेका खेती की शुरुआत करने के लिए है और सबसे ज्यादा इसी को खत्म करने की मांग की जा रही है जो एमएसपी यानी कि लाभकारी मूल्य की पूरी व्यवस्था है इस लाभकारी मूल्य की व्यवस्था का लाभ जो है वो कुल किसान आबादी में से हुई अभी मैं कुल भारत की आबादी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ किसान आबादी की बात कर रहा हूँ कुल किसान आबादी में भी इसका लाभ केवल अः पांच दशमलव आठ प्रतिशत किसानों को मिलता है और बाकी जो व्यापक शहरी और ग्रामीण मजदूर आबादी है और गरीब किसान और निम्न मंझोली किसान आबादी उसे लाभकारी मूल्य की व्यवस्था से हानि ज्यादा होती है अः लाभ तो खैर कोई भी नहीं होता है हानि ही होती है उसे तो इसलिए जो इसका पूरा केंद्रित जिस जिस मुद्दे पर यह केंद्रित आंदोलन वो है लाभकारी मूल्य की व्यवस्था को बचाना और बढ़ाना और इस मांग के आधार पर इस पूरे आंदोलन के वर्ग चरित्र का अगर निर्धारण किया जाए तो ये मूलतः एक धनी किसानों और कुलक वर्ग का आंदोलन है कुलक मतलब आप ये कह सकते हैं धनी भूस्वामी किसान जो हैं, जो लगान जीवी किसान है उनकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो धनी किसान और कुलकों का यह आंदोलन है तो इस रूप में इसमें बेशक बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है जो गरीब किसानों और निम्न मझोले किसानों की पहुंची हुई है जिसके दो कारण है पहला कारण है उनमें अपने ही राजनीतिक वर्ग हितों के प्रति चेतना का अभाव और दूसरा कारण यह है कि व्यापक जो खेतीहर मजदूर आबादी और करीब निम्न मझोली किसान आबादी होती है वो किसी भी गांव में आप चले जाइए यूपी से लेकर पंजाब तक वो आमतौर पर तरह तरह के आर्थिक बंधनों से धनी किसानों और कुलकों और सूदखोरों और आड़तियों और व्यापारियों के वर्ग से बंदी होती है मिसाल के तौर पर इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता कर क्योंकि छोटी किसान आबादी के पास चारू पूंजी जो रेगुलर खेती करने के लिए उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए उसके लिए वो निर्भर करता है इन वर्गों पर तो इस वजह से भी एक बड़ी आबादी पहुंचती है तो एक तो राजनीतिक कारण है वर्ग चेतना का अभाव और दूसरा आर्थिक कारण जिसकी वजह से व्यापक और सारे ही धनी किसान आंदोलनों के साथ ऐसा होता है धनी किसान खुद तो उसमें जितने जाते हैं तो जाते हैं व्यापक पैमाने पर पे वो निम्न मंझोली और गरीब किसानी और खेती मजदूरों को भी ले आते हैं तो और वो आते भी तो इसलिए उससे नहीं तय होगा वर्ग चरित्र इसका जो वर्ग चरित्र है वो मूलतः जो ग्रामीण पूंजीपति वर्ग है आज भारत का ये, यही उस आंदोलन के नेतृत्व में है उसी की मांगों को ये आंदोलन रिप्रेजेंट करता है और इस रूप में कहा जाए तो ये इसमें गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों का कोई हित उस तरीके से ये आंदोलन रिप्रेजेंट नहीं करता है की बात की धनी जो खेतीहर पूंजीपति की बात आप करते हैं और जो गरीब तो ये पैमाना क्या है इसमें हम किसको हम कुलक मानेंगे या आ, किसको हम गरीब मानेंगे कि उसका क्या पैमाना हो सकता है जी सर देखिए इसमें दो पैमानों का लोग इस्तेमाल करते हैं एक तो देखिए आर्थिक आधार है जिसमें कि जो सेंसस और इकोनॉमिक सेंसस और नेशनल सैंपल सर्वे ये तीन प्रमुख सरकारी स्रोत है आंकड़ों के उसमें पांच कैटेगरीज बनाई गई है किसानों की पहली कैटेगरी वो है जिसको हम लार्ज फार्मर्स बोला गया है बड़े किसान ये वे किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है एक हेक्टेयर में लगभग अप्रोक्सीमेटली चार बीघा आता है तो जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन है यानी कि 40 बीघा से अधिक जमीन वाले जो किसान हैं, उनको लार्ज में रखा गया है उसके नीचे मीडियम पीजेंट है जिनके पास चार से लेकर दस हेक्टेयर तक जमीन है उसके नीचे जो है सेमी मीडियम पीजेंट ये मैं उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो की सरकारी आंकड़ों में होता है सेमी मीडियम पीजेंट वो है जिसके पास दो से चार हेक्टेयर जमीन है स्मॉल पीजेंट वो है जिसके पास एक से दो हेक्टेयर जमीन है और आखिरी और पांचवी श्रेणी यानी कि सीमांत कितान मार्जिनल पीजेंट वो है जिसके पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं जिनको स्मॉल एंड मार्जिनल पीजेंट कहा गया है उसके ऊपर जो आते हैं उनको आप, आप कह सकते हैं कि मझोली अपर मिडिल और रिच है। मैं जानता हूं कि इस आंकड़े में एक प्रॉब्लम यह है कि केवल जोत के आकार से किसानों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि मिसाल के तौर पे जहां पर खेती उपजाऊ जमीन काफी है सिंचाई की उचित व्यवस्था है और मशीनीकरण खेती का काफी हुआ है वहां तीन चार हेक्टेयर वाला किसान भी मिडिल प्रेजेंट्री में आ जाता है लेकिन राजस्थान में या कई इलाकों में आप जाए वहां पे आठ हेक्टेयर वाले किसान भी गरीब किसानों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होता है और जमीन इतनी उपजाऊ नहीं होती है, जिसकी से जो उत्पादन की लागत होती है वह बढ़ जाती है सिर्फ इस आधार पे नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरा आधार जो कि जिसको आप कह सकते हैं पोलिटिकल आधार पोलिटिकल आधार ये है कि वह किसान जो कि नियमित तौर पर दिहाड़ी मजदूरों के शोषण पर जिसकी इकोनॉमी आधारित है नियमित तौर पर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो छोटा किसान होता है वो भी कभी कभार किसी काम के लिए दो चार एक उजरती मजदूर रख लेता है लेकिन यहां पर दो चार एक बार रख लेना प्रमुख चीज नहीं है जिसको आप कह सकते हैं उच्च मध्यम और धनी किसान उन्हें माना जाना चाहिए जो कि नियमित तौर पर उजरती श्रम का शोषण करते हैं और उनकी हाउस इनकम जो है यानी कि उनकी पारिवारिक आमदनी उनकी पारिवारिक आमदनी का मुख्य आधार जो है वो है कुदरती श्रम का शोषण बेशक हो सकता है वो खुद भी अपने खेत में काम करते हैं क्योंकि ये किसानी संस्कृति का भी एक अंग है अलग अलग इलाकों में कि जो एकदम धनी किसान है वो भी जाके पशुओं को चारा वारा देने का काम और कुछ करने का करते हैं लेकिन वो उनका श्रम उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार नहीं है उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो मजदूर है उनके श्रम का शोषण तो ये दोनों का आपको मिक्स बनाना पड़ेगा जो आर्थिक आधार है यानी कि जोत का आकार और दूसरा वे किसान जिनके पास पूंजी की प्रचुरता है यानी कि वे जो कि उदरती श्रम का शोषण करने की क्षमता रखते हैं तो इस आधार पर अगर इन दोनों आधारों को मिक्स किया जाए तो आप पाएंगे कि देश में केवल 6 प्रतिशत किसान हैं जिनके पारिवारिक आमदनी जो औसत मासिक पारिवारिक आमदनी है उसका तीन चौथाई से ज्यादा खेती से आता है केवल छह किसान ये नेशनल एवरेज है अलग अलग राज्यों में निश्चित तौर पर फर्क है पंजाब में ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा है करीबन 12 फिफ्टी बिहार, बिहार परसेंट से ज्यादा खेती से आता हो बाकी okay. वो उजरती श्रम से यानी वेज लेबर से किसी और के खेत पे काम करके या किसी गाँव के उद्योग में काम करके या पास के किसी शहर में प्रवासी मजदूर के तौर पर काम करके और अगर आप देखें कि पूरे देश में कितने प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार उजरती श्रम वेज लेबर यानी कि किन्हीं और मालिक के यहाँ खेती करना चाहे वो खेती का मालिक हो या उद्योग का मालिक हो किसी और के यहाँ मजदूरी करके जिनका घर चलता है उनकी संख्या अगर आप आकलन करें तो वो एट्टी जिनके पास सवा हेक्टेयर से कम जमीन है तो अगर आप देखें कि लाभकारी मूल्य की बात जो एमएसपी की बात की जाती है एपीएमसी मंडी की बात वो जो है लागू ही नहीं होती है इनपे क्योंकि कुल पहुंची एपीएमसी मंडियों तक और एमएसपी तक एक बहुत ही छोटी आबादी की होती है मुश्किल से वो छह प्रतिशत बनती है शांता कुमार कमेटी जो 2016 की थी उसके अनुसार और उसके पहले बहुत सारे आकलन अलग अलग, अलग लोगों ने किए है कुछ ईपीडब्ल्यू में प्रकाशित हुए हैं कुछ अलग अलग जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं कोई भी आंकड़ा आठ से नौ प्रतिशत से ज्यादा नहीं है मैक्सिम जो बेनिफिशियरी है लाभ प्राप्त करते हैं वो इसी परसेंटेज के आसपास बैठते हैं तो फिर जो धनी किसान और कुलक की इसलिए जहां तक परिभाषा की बात है तो इन दोनों आर्थिक और राजनीतिक पैमानों को मिला के बात की जाए तो बड़ी जोत के वे किसान जिनके पास पूंजी की प्रचुरता है और वो नियमित तौर पर उजरती श्रम का शोषण करते हैं और ये उजरती श्रम का शोषण ही उनकी अर्थव्यवस्था और पारिवारिक आमदनी हाउस होल्ड इनकम का प्रमुख आधार है ऐसे किसान भारत में मुश्किल से पांच से छह प्रतिशत इससे ज्यादा नहीं जिनका फिफ्टी से ज्यादा जो है वो उजरती श्रम का शोषण करने से है इसके अलावा बाकी नीचे जो जितने भी हैं उनको आप पाएंगे कि वो मुख्य तौर पे उनके आमदनी का आधार जो है वो है उजरती श्रम स्वयं करना यानी कि वो दूसरों के खेतों पे या दूसरों के उद्योगों में काम करते हैं और उससे आता है तो इसी आधार को इस राजनीतिक आर्थिक आधार दोनों को मिक्स करके ही एक यार्डिस्टिक या पैमाना बनाया जा सकता है जिसके आधार पर आप धनी किसान और कुलक कौन है इसका फैसला कर सकिए तो फिर ये जो आंकड़ा आप बता रहे हैं कि बाकी के जो किसान हैं या जो इनसे जुड़ी खेतों से जुड़ी जो आबादी है उनके हित में नहीं है तो ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं ये क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर आ, किसानों का भी समर्थन मिल रहा है जो छोटे किसान है वो भी इसका सपोर्ट मिल रहा आप, हालांकि आपने उसके लिए तर्क दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है और सिर्फ यही नहीं जो देश के बुद्धिजीवी हैं पत्रकार हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं और विदेशों में भी जो एनआरआई हैं वो भी इसके समर्थन में इसके, इसके इस आंदोलन के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर क्या वजहें हैं है इसके लिए देखिए जो अलग अलग कॉर्नर से इसके लिए सपोर्ट आ रहा है उसमें स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है उसमें सिद्धू मूसेवाला और दिलजीत दोस्तान जैसे जो सड़क छाप गायक हैं उनसे लेकर कैनेडा टोरंटो ब्रैमटन के जो एनराइज़ हैं उन तक इनको समर्थन प्राप्त हो रहा है मीडिया भी इन्हें कवरेज दे रहा है इसकी देखिये वजह यह है कि जैसा कि लेनिन ने कहा था क्लास क्लास को पहचानता है अभी इसी वक्त पांच हजार से ज्यादा नर्सेज की स्ट्राइक हुई एम्स में उसको मीडिया ने कहीं कवर नहीं किया इसी समय देश के कई हिस्सों में अलग अलग जगह एक आईफोन की फैक्ट्री में मजदूरों ने जबरदस्त मिलिटेंट आंदोलन किया उसको कोई कवरेज नहीं मिला लेकिन अन्नदाता इनको बोला जा रहा है इनको कवरेज दी जा रही है भाई अन्नदाता तो उन्हें बोला जाना चाहिए जो डायरेक्टली प्रोडक्शन करते हैं सीधे तौर पे और अन्नदाता अगर बड़े धनी किसान और कुलक और फार्मर हैं तो फिर बाटा जूता डाता है टाटा स्टील डाता है अंबानी गैस जाता है और सोनोर्स इस तरह की बहुत लंबी सूची बन सकती है उनके मजदूर ये तो वही लॉजिक है जिसके आधार पर मोदी ने अंबानी और टाटा को वेल्थ क्रिएटर बोला था वेल्थ क्रिएटर वो तो नहीं है उनके कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं उसी प्रकार धनी किसान भी wealth creator नहीं है और ही अन्नदाता अन्नदाता खेतीहर मजदूर और गरीब किसानों और हिस्सा तीन कारण बताऊंगा पहला कारण तो यह है कि मोदी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त नफरत जनता में है गरीब तबकों में और कोई भी ऐसा आंदोलन जो कि इस समय सत्ता के खिलाफ खड़ा हो बेशक वो शासक वर्गो के दो धड़ों के बीच के अंतर्विरोधी क्यों ना हो लेकिन कहीं भी मोदी सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठती दिखती है या कोई आंदोलन खड़ा होता दिखता है तो लोगों का एक स्पॉन्टेनियस समर्थन उसकी तरफ जाता है पहली पहली वजह तो ये है दूसरी वजह ये है कि एक राजनीतिक चेतना की कमी भी है देखिए किसान वह सामाजिक समुदाय है क्योंकि किसान कोई एक वर्ग नहीं होता है जब भी कोई पूछे किसान वर्ग तो हम पूछेंगे कौन सा किसान धनी किसान मंझोला किसान छोटा किसान सीमांत किसान आप किस किसान की बात कर रहे हैं लेकिन पूरे किसान समुदाय में जो एक बात साझा है वो ये है कि ये मालिकाने के सबसे पुराने आदिमतम रूप से जुड़ा हुआ है जमीन का मालिकाना और जमीन के मालिकाने के साथ जुड़े होने के साथ साथ एक जो दूसरा फैक्टर जुड़ता है गरीब किसानों और छोटे किसानों के पूरे उत्पादन पद्धति में कि वो एक छोटे पैमाने की उत्पादन पद्धति होती है जो कि अः गरीब किसान और सीमांत किसान का भी जो मस्तिष्क का राजनीतिक क्षितिज होता है जो पॉलिटिकल होराइजन होता है उसके माइंड का वो बहुत व्यापक कभी नहीं कर पाता है जैसे एक मजदूर एक कारखाने में काम करता है या साल भर में वो माइग्रेंट मजदूर है इनफॉर्मल सेक्टर का तो कई कारखानों में काम करता है बड़े बड़े समूहों में काम करता है बड़े पैमाने के उत्पादन पे काम करता है बड़ी बड़ी असेंबली लाइन पे काम करता है कई कई मालिकों के मातहत काम करता है और लगातार मोबाइल रहता है जिसके लिए आजकल एक शब्द चला है फुटलूज लेबर तो उसको एक बड़े पैमाने की उत्पादन पद्धति में काम करते हुए उसके भीतर एक वर्ग चेतना पैदा होती है वो अपने जैसे तमाम सैकड़ों लोगों के साथ कोऑपरेशन में काम करता है यह वर्ग चेतना शोषित और उत्पीड़ित होने के बावजूद गरीब किसान और छोटे किसान में नहीं पैदा हो पाती है क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने की उत्पादन पद्धति में काम ही नहीं करता है अब जैसे मिसाल के तौर पर बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए वहां पे औसत लैंड होल्डिंग साइज जो है वो पॉइंट हेक्टेयर अब पॉइंट फोर हेक्टेयर में क्या होता है कि आमतौर पे किसान अपने पारिवारिक श्रम से काम करता है बाकी उसके घर का एक लड़का जो है वो पटना में या कलकत्ता में या आ, क्या बोलते हैं भिलाई में या दिल्ली में या अहमदाबाद सूरत में जाके काम करता है और वहां से पैसा भेजता है लेकिन इसके अतिरिक्त वहां पर जो किसान काम कर रहा है वो किसी बड़े पैमाने के उत्पादन के व्यवस्था में नहीं काम करता है जिसकी वजह से वो जो एक सामूहिक वर्ग भावना होती है वर् इसी आधार पर जो वर्ग चेतना विकसित होती है उसका अभाव होता है इसके बारे में बहुत लोगों ने लिखा है लेनिन से लेकर मार्क्स ने मार्ग किसी को मार्क्सवादियों से परहेज है तो मार्क ब्लॉक की बात की जा सकती है उसकी वजह यह है इस राजनीतिक चेतना के अभाव के कारण आपने बिल्कुल सही चिन्हित किया कि गरीब किसानों की भी एक आबादी इस आंदोलन में शामिल है और वो सारे ही धनी किसानों के आंदोलन में शामिल होती है तो उसकी वजह तो यह है खेती हर मजदूर आर्थिक तौर पर निर्भर करते हैं आप देखेंगे कि पंजाब में या यूपी में खास पे आप देख सकते हैं कि बहुत जगहों पे जो खेतीहर मजदूर है वो जमीन पट्टे पे ले लेते हैं वो भी एक प्रकार की ठेका खेती होती है जो उनको किराए पे देते हैं जमीन वही उन्हें बताते हैं कि क्या उगाओ कितना उगाओ और उसका प्राइस पहले से फिक्स कर देते हैं जो अब कारपोरेट कंपनियों को करने की छूट दूसरा कानून जो है दूसरा खेती कानून वो देने वाला है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ठेका खेती तो चली रही थी ठेका खेती कोई नई चीज थोड़ी है, अभी तक ठेका खेती में ठेकेदार का काम धनी किसान कुलक और आड़ती और सूरसूर कर रहे थे अब कारपोरेट कंपनियां करेंगी तो खेतीहर मजदूर जो होते हैं वो कर्ज की वजह से और अन्य कई वजहों से वो आर्थिक बंधनों में बधे होते हैं और इस वजह से वो ज... अगर धनी किसानों का आंदोलन होता है तो उसमें एक आप जो कह सकते हैं कि शिरकत करने के लिए ढांचागत आर्थिक तौर पे मजबूर भी होती है तो वो करती है वो उसके पीछे पीछे जाती है तो खेतीहर मजदूरों और गरीब किसानों की वजह तो ये है अब आप बात करेंगे कि भाई जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो अभी मैं प्रगतिशील बुद्धिजीवियों की बात कर रहा हूँ क्रियावादी बुद्धिजीवी तो इस आंदोलन को सपोर्ट कभी कर रहे हैं जो प्रगतिशील बुद्धिजीवी कर रहे हैं उसकी वजह यह है साथी की देखिये आज पिछले आप कह सकते हैं कि 30 वर्षों का भारत का इतिहास अगर लंबी दूरी में सोचा जाए तो फातिवादी उभार का दौर रहा है राम जन्मभूमि आंदोलन से आप जोड़ लीजिए अस्सी के दशक के मध्य से और स्टेप बाय स्टेप फासीवाद आगे बढ़ते हुए यहां तक पहुंचा है कि आज पूर्ण बहुमत के साथ एक फातिवादी सत्ता जो है मौजूद है मोदी की अब इस पूरे दौर में प्रगतिशील बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में पश्चिमती और सेंस ऑफ डिफीट जिसको आप कह सकते हैं एक किस्म का बहुत ही गहरा निराशा और पराजय बोध इतना गहरा पैठा हुआ है कि किसी भी आंदोलन या सड़क पे किसी भी भीड़ को देखकर एक किस्म का छद्म आशावाद उनमें पैदा हो जाता है हम लोग को तो यहां तक सुनने को मिलता है कि आपने भी शायद देखा होगा मुझे लगता है सोशल मीडिया पे कि कई लोग इसको इस आधार पे कुछ व्याख्याित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत किसी बड़े सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की तरफ जा रहा है कई लोग इसको फातिवाद की पराजय बता रहे हैं कई लोग इसको बता रहे हैं कि मोदी सरकार को पहली बार झुकना पड़ा है नहीं गलत है मोदी सरकार पहले भी धनी किसानों के सामने झुक चुकी है 2015 में लैंड एक्विजिशन एक्ट में वापस लेना पड़ा था तो जब भी शासक वर्ग के धड़ों के आपस में होता है और अगर जो प्रगतिशील तबका है उसके भीतर ही ऐसी आप कहें कि पथ हिम्मति हो कि हर प्रकार के आंदोलन को ही वो बढ़ा चढ़ा के देखने लग जाए उसको अति आशावादी तरीके से पेश करने लग जाए और उसके वर्ग चरित्र का विश्लेषण करने के बजाय जो भी सत्ता को चुनौती दे रहा है अगर वो सत्ता को चुनौती देने वाला अः वर्ग का ही एक नॉन हेजेमनिक गैर वर्चस्वकारी धड़ा हो तो भी वो अति आशान्वित हो जाते हैं अब आते हैं एनआरआई के सपोर्ट पे जो सबसे ज्यादा सपोर्ट एनआरआई का मिला है वो आप देखेंगे जो एनआरआई कम्युनिटी ब्रैमटन टोरंटो वगैरह के आसपास कैनेडा में है उससे सबसे ज्यादा मिला है और अन्य जगहों पर भी एक एनआरआई कम्युनिटी है जिसको ये सहयोग मिला है अब अगर आप पता करेंगे लोग कौन है तो इनमें से बहुत बड़ी एक आबादी है जो उन जट धनी किसानों की है जिनके घर से लोग माइग्रेट करके गया मैं खुद भी गया हूँ टोरंटो में कुछ समय रुका हूँ और ऐसे बहुत सारे साथियों से वहां मुलाकात हुई जो तो पीछे घर उनका काफी ठीक ठाक है और उनके पास अच्छी खासी जोत की किसानी है कैनेडा में जाके वो मजदूरी कर रहा है, ये बात सही है लेकिन कैनेडा में मजदूरी का जो दर है वो इतनी ज्यादा है कि उस पैसे को जब वो रेमिट करते हैं मतलब कमा के भेजते हैं घर वापिस तो अच्छा खासा वो मतलब राशि बन जाती है घर पे आकर तो वहां पर उनकी स्थिति वो कनाडा के मजदूर वर्ग के हिस्से हैं, लेकिन यहां पर उनकी स्थिति वही है तो एक दोहरा वर्ग जीवन जी रहे हैं और इस वजह से इस फार्मर्स मूवमेंट को एनराइज के बीच में सपोर्ट तो मिला है जहां तक दुनिया के प्रगतिशील तबकों का सवाल है तो उनके लिए वही बात लागू होती है जो कि भारत के प्रगतिशील तबकों पर भी लागू होती है पूरी दुनिया में ही दक्षिण पंथ है मजदूर आंदोलन बैकपुट पे है प्रगतिशील आंदोलन बैकपुट पर है रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट मूवमेंट बैकपुट पे है और इस वजह से कोई भी आंदोलन हो तो उसको सेलिब्रेट करने की अनक्रिटिकली प्रवृत्ति ये ये एक आशावाद, ये पैदा होता है और मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक है ठीक वैसा ही होगा जैसा ओडब्लूएस के साथ हुआ था ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जब अमेरिका में हुआ था तो उस वक्त भी पूरी दुनिया में और वो बेसिकली एक पेटी मूवमेंट था उसको लेकर बहुत आशावाद पैदा हो गया था लोग बोल रहे थे रेवोल्यूशन इज राउंड कॉर्नर की बस क्रांति बस मोड़ पर है बस होने ही वाली है और जब वो खत्म हुआ समझौतों में और बिखर गया डिसिपेट कर गया तो उसके बाद जिस निराशा में यही प्रगतिशील तबका जाता है वो पहले से भी ज्यादा गहरी निराशा होती है तो छद्म आशावाद हमेशा पहले से ज्यादा गहरी निराशा की तरफ जाता है तो इसके अलग अलग वर्गीय कारण है और अगर हम वर्गीय दृष्टि से इसको देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि इस आंदोलन को अलग अलग कॉर्नर से ऐसा समर्थन क्यों मिला है? यही समर्थन मारुति के वर्कर्स को क्यों नहीं मिला तब कोई सिद्धू मूसेवाला और दिलजीत और जैज, क्यों नहीं समर्थन में आया था? था ये? ये मारुति का आंदोलन इससे कम जरूरी आंदोलन तो नहीं था साढ़े चार हजार मजदूर उस फैक्ट्री में काम करते थे जिसमें से एक सौ उनसठ मजदूरों को जेल में डालकर साल बर साल सड़ा दिया गया और नेचुरल जस्टिस जो प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांत है उनका भी नहीं पालन किया गया उनको सुनवाई तक का हक नहीं दिया गया मुकदमा इस तरीके से चला कि उनको पहले ही गिल्टी बाय मान लिया गया था तब तो हमने किसी न तो राजनीति कि, नरसिमरत कौर का इस्तीफा हुआ अभी तो समझ भी नहीं रहा लड़ किसके खिलाफ रहे सारे लोग तो कितानों के समर्थक हो गए हैं तो एक ही फिगर बचता है कि मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन मोदी के खिलाफ तो बहुत सारे संघर्ष थे अभी टूटी में गोलियां चली थी आपको याद होगा एक प्लांट के विरोध में जनता प्रदर्शन कर रही थी हजारों की तादाद में गोली चली कई लोग मारे गए वहां पे तब क्यों नहीं इस्तीफा हुआ तब कोई गायक क्यों नहीं आया उसके समर्थन में तब क्यों नहीं बॉलीवुड खड़ा हो गया तो ये देखिए क्लास का मतलब है मैं ये नहीं कहता हूं कि जो दमन हुआ हुआ किसान आंदोलन का वो तही है उस दमन के खिलाफ हमने भी बयान जारी किया क्योंकि राज्य सत्ता किसी का भी दमन करे तो उसका विरोध करना हमारा फर्ज है क्योंकि एक एक्सेप्ट इन वन केस उस अपवाद पर मैं अंत में एक लाइन बोल दूंगा राज्य सत्ता किसी का भी दमन करे हमें विरोध करना चाहिए क्योंकि राज्य सत्ता किसी का दमन करते हैं और आप उसका समर्थन करते हैं या चुप रहें तो आप राज्य सत्ता के दमन करने और हिंसा करने के अधिकार का इन जनरल उसको लेजिटिमेट करते हैं उसको वैधीकरण प्रदान करते हैं और राज्य सत्ता किसी का भी दमन करे तो उसका विरोध करना चाहिए सिवाय एक के अगर कोई गैर फातिवादी बुर्जुआ राज्य सत्ता फांसीवादियों को जेल में डालती है और उनका दमन करती है तो हमें समर्थन करना चाहिए जैसे कि ग्रीस में अभी एक गैर-फातिवादी सत्ता ने वहां की जो फातिवादी पार्टी गोल्डन डॉन थी उसके बहुत सारे लोग को जेल में डाल दिया मुकदमे चलाए तो हम लोग उसका विरोध करने कभी नहीं जाएंगे कोई कहता है कि फातिवादियों के जनवादी अधिकार का समर्थन करो हम तो लोग इसको मजाकिया बात मानते हैं जी आ, तो साथीलों की बात की, की बात की इस पूरे आंदोलन में लगभग बत्तीस किसान संगठन हैं और जिनमें कुछ वामपंथी संगठन भी हैं किसानों, किसानों है, जो, जो है, है उसमें भी कुछ लोग हैं जो वामपंथी पृष्ठभूमि से आते हैं तो वो फिर इस आंदोलन को चूंकि आप भी एक वामपंथी विचार वाले अखबार के संपादक है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिये एक हमारा हमारी आलोचना लंबे समय से रही है दो सवालों पर पहला सवाल एक व्यापक सवाल है कि भारतीय समाज को हम समझते करते हैं इस पर वामपंथी आंदोलन के भीतर ही क्रांतिकारी मैं संसदीय वामपंथियों की बात नहीं कर रहा क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन में भी एक मतभेद रहा है आ, कुछ लोग का यह मानना रहा है कि भारत एक अर्ध सामंती अर्ध औपनिवेशिक समाज है और अर्ध सामंती अर्ध औपनिवेशिक समाज होने के नाते जो धनी किसान है वो हमारे वर्ग मित्र बनते हैं क्योंकि अभी दुश्मन जो है सामंतवाद और साम्राज्यवाद और सामंतवाद और साम्राज्यवाद समूची किसान आबादी और समूची मजदूर आबादी और समूची जो कौमी बुर्जुआजी है राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग है उसको दबाता है इसलिए सबसे पहले एक चार वर्गों का मोर्चा बनेगा जिसमें मजदूर वर्ग समूचा किसान वर्ग राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग और मध्यम वर्ग ये शामिल होके सामंतवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक जनवादी क्रांति करेंगे जो ये मानते हैं उनके लिए स्थिति थोड़ा आसानी वाली बन जाती है क्योंकि वो धनी किसानों को अपना उनकी थ्योरी ही ये है कि भारत में धनी किसान को सत्ता हासिल नहीं है और भारत में धनी किसान एक शोषित वर्ग है और उसको हमें क्रांति का मित्र बनाना है लेकिन उनके सामने भी एक समस्या है वो समस्या ये है कि वो कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए फ्यूडल लॉर्ड से जमीने छीनी जानी चाहिए जो सामंती जागीरदार हैं उनसे जमीने छीनी जानी चाहिए और जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक हो यह नारा उठाया जा तो okay. तो अब वो सामंती तो उनको कहीं मिलता नहीं है क्योंकि उनके सामने दिक्कत ये जो जमीन को जोते बोए का नारा उन्हें बुलंद करना है तो उन्हें खेतीहर मजदूरों के लिए लैंड रिफॉर्म करना चाहिए जो बड़े दस दस हेक्टेयर वाले किसान है इनसे जमीन बिना किसी कॉम्पनसेशन के जब्त करके खेती और मजदूरों में डिस्ट्रीब्यूशन की मांग उठानी चाहिए लेकिन दिक्कत यह कि पंजाब में जितने भी कम्युनिस्ट संगठन हैं, उनका काम इन्हीं धनी किसानों के बीच में है। सारा फंड उनका इनके बीच से आता है उनका प्रोग्राम ये है कि ये आ, हमारे मित्र वर्ग है बस वो ये नहीं समझ पाते हैं कि, कि किसके खिलाफ मित्र वर्ग है क्योंकि सामंती भूस्वामी तो मिल नहीं पाता और बड़े किसानों को इन्होंने खुद ही अपने मित्र वर्ग के तौर पर माना है तो उनके लिए भी एक आत्मघाती समस्या है और एक एक है, 22 जिसको लेकिन शर्मनाक है और यहाँ पे धनी किसान और कुलकों को अब सत्ता में वो जूनियर पार्टनर बन चुके हैं सीनियर पार्टनर निश्चित तौर पर बड़े पूंजीपति वर्ग है जो अंबानी अडानी जो बिग बुर्जुआ जी जिसको बोलते हैं वो है लेकिन इनको भी सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त है और टिकैत से लेकर अजीत सिंह से लेकर बादल से लेकर तमाम इस तरह के जो रीजनल आ, नेता हैं ये सारे के सारे वास्तव में धनी किसानों की लॉबी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं तो इनको सत्ता में हिस्सेदारी मिल चुकी है और ये मित्र वर्ग नहीं हो सकते अब वो कैसे इसका समर्थन करें धनी किसानों के एमएसपी की मांग का तो उन्होंने एक नायाब तरीका निकाला है वो तरीका यह है कि वो ये कहते हैं कि हाँ एमएसपी की मांग गरीबों को नुकसान तो पहुंचाती है गलत हो रहा है अब कई प्रकार के उत्तर देते हैं मैं आपको लाइन से बताता हूं। पहला तर्क है कि फातिवाद फातिवाद विरोधी आंदोलन है और के खिलाफ उनको इसके साथ टैक्टिकल मोर्चा चाहिए हमारा कहना यह है कि इस आंदोलन का कोई फातिवाद विरोधी चरित्र नहीं है और कोई इस तरह का इसका सामान्य रूप से प्रगतिशील जनवादी चरित्र नहीं है इसका एग्जाम्पल अभी दिख गया जब इन वामपंथी यूनियनों में से एक जिसका नाम बीके एकता उग्राह है उसने किसान आंदोलन के दौरान ही राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग उठाई जिसमें शर्जील इमाम से लेकर उमर खालिद से लेकर गौतम नौलखा सुधा भारद्वाज वरवर राव ये सारे के सारे लोग थे गोंदालवेद गुंद, तो उस समय और जो कि बिल्कुल सही मांग थी किसी भी आंदोलन को आज ये मांग उठानी चाहिए कि इन राजनीतिक कैदियों को जिस तरीके से जेल में डालकर सताया जा रहा है वो बंद होना चाहिए तो बाकी बत्तीस किसान संगठनों ने बाकायदा एक बयान जारी किया और कहा कि ये तो बीकेयू एकता उग्राह ने गलत किया इससे आंदोलन भटक जाएगा हमारा मूल मुद्दा एमएसपी है हमें एमएसपी पर केंद्रित करना चाहिए तो अगर यह फासीवाद विरोधी आंदोलन होता इसमें कोई पोटेंशियल होता फासीवाद विरोधी आंदोलन होने का तो निश्चित तौर पे इस मांग को सारी यूनियनों को समर्थन देना चाहिए था सिर्फ एक यूनियन का वो भी नेतृत्व उनके भी व्यापक जो किसान मेंबर्स है वो नहीं उनका नेतृत्व जो है उग्राह जी जो उनके लीडर है केवल उनकी लाइन के आधार पर यह मांग उठाई गई और उसका भी किसानों ने और संगठनों ने विरोध कर दिया तो ये फातिवाद विरोधी पोटेंशियल का जो दावा किया जाता है और कहा जाता है कि हालांकि है तो ये धनी किसानों का आंदोलन और एमएसपी की मांग का समर्थन नहीं करना चाहिए लेकिन तात्कालिक तौर पे रण कौशलात्मक तौर पे टैक्टिकली इसके साथ हमें फातिवाद विरोधी मोर्चा बनाना चाहिए ये लॉजिक बकवास है क्योंकि आंदोलन का आमतौर पर कोई फातिवाद विरोधी चरित्र नहीं है अभी मोदी सरकार अगर कानून में एमएसपी का क्लॉज जोड़ने या चौथा कानून एमएसपी पे बनाने को तैयार हो जाए तो ये आंदोलन तुरंत बिखर जाएगा क्योंकि किसानों की इससे ज्यादा मांग नहीं है अभी क्या हो रहा है कि मोदी सरकार सिर्फ इतने के लिए तैयार है कि वो अलग से रिटर्न एश्योरेंस देना चाह रही है उसका तर्क ये है कि पहले भी एमएसपी का कोई कानून नहीं था अब भी एमएसपी का कोई कानून नहीं हो सकता है और किसान संगठन इस बात पर अड़े हुए है कि आप इसको लीगल ऑब्लिगेशन बनाइए चाहे कोई निजी खरीदार हो या सरकारी खरीद हो एमएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस या उससे ऊपर होनी चाहिए इसका आप कानून बना दीजिए क्योंकि जब कानून बन जाएगा तो एमएसपी से नीचे खरीद करना दंडनीय अपराध हो जाएगा तो इसलिए यही मेन मांग है और ये मोदी सरकार मान नहीं रही है अब दूसरा कारण देखिए समाजवादी क्रांति वाले क्या देते हैं कि एमएसपी का फायदा तो गरीबों को नहीं मिलता है लेकिन एमएसपी खत्म हो जाएगा तो सरकार खाद्यान्न खरीदना बंद कर देगी और सरकार ने खाद्यान्न खरीदना बंद कर दिया तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जितनी बची खुची है वो भी समाप्त हो जाएगी ये भी बकवास बात है लेकिन बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां पे एपीएमसी 2006 में खत्म हो गया था एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो गई थी लेकिन अगर ठोस आंकड़ों की बात करें तो बिहार में सरकारी खरीद 2005 से दो हजार के बीच में बढ़ी है मैं आपको एग्जैक्ट डेटा भी अभी देता हूं एक सेकंड में आ, वो बढ़ी है और इसके साथ साथ वहां पर जो आ, नुकसान हुआ इसकी वजह से एमएसपी की व्यवस्था खत्म होने की वजह से वो केवल और केवल जो है धनी कितानों को हुआ है मैं आपको बिहार के आंकड़ों से बताऊंगा बिहार में 2004 से 2014 के बीच गेहूं की सरकारी एपीएमसी में में की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है गेहूँ की खरीद छियासठ दशमलव से घटकर तिरसठ दशमलव आठ चार फीसदी पर आ गई और हरियाणा में वहां पर भी एम एस की व्यवस्था सुचारू है वहां पर गेहूं की खरीद बासठ दशमलव पांच आठ प्रतिशत से घटकर अट्ठावन दशमलव तीन आठ प्रतिशत आ इसी प्रकार बिहार में अगर आप धान की सरकारी खरीद की बात करें तो इसी दौर में 2004 से 2014 के बीच में एक दशमलव सात प्रतिशत से बढ़कर इक्कीस दशमलव चार प्रतिशत हो गया यानी कि लगभग बीस गुने की बढ़ोतरी जबकि पंजाब में यह घटके बयासी दशमलव प्रतिशत से छिहत्तर प्रतिशत से आ गया स्पष्ट है एमएसपी खत्म होने से सरकारी खरीद और पीडीएस का सार्वजनिक खाद्य वितरण के हक के लिए लड़ना है तो आपको मजदूर और गरीब किसान के वर्ग हितों के अनुसार अलग आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा एमएसपी ज्यादा होने की वजह से पीडीएस कमजोर पड़ता है उसकी वजह आप इस तरीके से देख सकते हैं कि, कि ऐसा देश जहां पे एक तिहाई से ज्यादा आबादी फूड इनसिक्योरिटी में खाद्य असुरक्षा में जीती है वहां पे कई हजार टन अनाज कुछ ही सालों के भीतर सड़ जाता है उसको इथेनॉल बनाने के लिए दे दिया जाता है उसको शराब कंपनियों को बेच दिया जाता है तो ये अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि क्यों नहीं सरकार उसका वितरण करती है क्योंकि पीडीएस पे उसका वितरण करने का मतलब होगा सरकार को उसके लिए सब्सिडी सब्सिडाइज करना पड़ेगा जिसके लिए उसको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे और सरकार वो कर भी रही है तो किसानों को 50 प्रतिशत प्रॉफिट रेट देने के लिए एग्रीकल्चरल सब्सिडी का बड़ा हिस्सा एमएसपी पे खर्च करने के लिए अप्रत्यक्ष बढ़ा कर बढ़ाकर गरीबों पे दबाव डाला जाता है और दूसरी तरफ पी नीचे जाता है पीडीएस नीचे जाने के साथ साथ जो बाजार दर होती है खाद्यान्नों की जो कीमत की वो बाजार दर बढ़ती है जिसकी वजह से जो गरीब आबादी है उसको अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा भोजन पे खर्च करना पड़ता है और तब भी उसके पोषण की का स्तर जो है वो लगातार नीचे जाता है इसको बिल्कुल डेटा के साथ प्रूव किया जा सकता है और हम लोग ने किया भी है अपने लेखन में तो इसलिए पीडीएफ दूसरे लोग जो ये कहते हैं कि अगर एमएसपी नहीं बचा तो पीडीएफ नहीं बचेगा यानी कि अगर लाभकारी मूल्य नहीं बचा तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं बचेगी ये भी एकदम बकवास लॉजिक है दुनिया के बहुत सारे देशों में एमएसपी जैसा कोई सिस्टम नहीं है लेकिन सरकार खरीद करती है बहुत सारे कारणों से क्योंकि उसको अपने जो सैन्य होते हैं पुलिस होती है सेना होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं ब्यूरोक्रेसी होती है उन सब के लिए भी खरीदना पड़ता है जो की उसके लिए अनिवार्य है और इसके साथ उसको टारगेटेड यानी कि लक्षित पी पूरी दुनिया में लगभग लग सभी देशों में लागू होता है कि vulnerable sections को कि को अब कितना उसमें भ्रष्टाचार होता और उसमें है और कितने कमजोर इसमें मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन पीडीएफ का अपने आप में एम से कोई कॉजल रिलेशन कारणात्मक संबंध नहीं है ये सभी जानते हैं लेकिन जानबूझ के अब चूंकि उन्हें धनी किसानों के आंदोलन में पूछ में का अंगी है तो कोई ना कोई तर्क बना रहे समाजवादी क्रांति वाले ये दोनों ही तर्क तथ्यों के आधार पर खारिज किए जा सकते हैं तो आपने जो सवाल पूछा था उसके मूल उस पर लौटते हुए आखिरी वाक्य जो मैं कहूंगा कि जो कम्युनिस्ट आंदोलन है उसमें भी किसानों किसान प्रश्न पे कोई एक कार्यदिशा एक सोच या एक लाइन नहीं है उसमें मतभेद हैं बहसें मौजूद हैं हम लोग का जो मानना है वो ये है कि मौजूदा आंदोलन पूरी तरीके से एमएसपी पे केंद्रित है और एमएसपी के तंत्र को बचाना और बढ़ाना एक जन मांग है ये बिल्कुल भी प्रो पीपुल डिमांड है अगर मैं सही हूं अभिनव तो मार्क्सवादी नजरिया कहता है कि पूंजीवाद विरोधी जो समाजवादी क्रांति है वो मजदूर वर्ग के नेतृत्व में आएगी और किसान तबका के सहयोगी की भूमिका में रहेगा आ, किसान तबका तो नहीं धनी किसान और अपर मिडिल प्रेजेंट तो क्रांति के पक्ष में नहीं आएंगे क्योंकि उनका समाजवाद तो आई चुका है पूंजीवाद के भीतर धनी किसान और अपर मिडिल प्रेजेंट नहीं आने वाली है जी तो जो निचला का है किसानों का वो आएगा तो, तो। जी गरीब तो किसान और निम्न मझोले किसान ये क्रांति के मित्र वर्ष जी तो ऐसे में तो ये जो कानून है ये अंतोगतवा इनकी जो परिणति होने वाली जो कहा जाता है कि किसान जो है अपने ही खेत में मजदूर हो जाएगा और अंतोगतवा ये उसकी उसकी जो जमीन है छीनने का ही उपक्रम है कल में यही परिणति होने वाली है तो ऐसे में तो मजदूर वर्ग का जो दायरा है वो और बढ़ेगा तो पहले तो ये की उनका ये आकलन सही है कि नहीं ये आप बताइए और फिर अगर ऐसा होता है तब तो ये जो कानून है तीनों कानून हैं तब तो ये मार्क्सवादियों के पक्ष में जाते हैं उनकी जो समाजवादी क्रांति है पूंजीवाद विरोधी वो जो उसकी परिस्थितियां हैं उसकी अनुकूल ये परिस्थितियां तैयार होंगी इन कानूनों को लागू होने से इस पर आपका क्या कहना है जी देखिए आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है पे बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि जो समाजवादी क्रांति मानने के वाले लोग हैं वो गरीब किसानों और सीमांत किसानों के तबाह होकर मजदूरों की भीड़ में शामिल होने से खुश होते हैं क्योंकि इससे तो मजदूर तादाद बढ़ती है ये सही सोच नहीं है ये दो चीजों में हमें फर्क करना चाहिए एक वो जो कि वस्तुगत तौर पे होगा ही पूंजीवाद एक मार्क्सवादी समाज वैज्ञानिक के तौर पे हम ये जानते हैं कि छोटी पूंजी चाहे खेत के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हो अंतः उसको बाजार की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना और बाहर होना होता है और न सिर्फ छोटा गरीब किसान तबाह होकर मजदूरों की तादाद में शामिल होता है बल्कि छोटे उद्यमी छोटे दुकानदार भी भी से तबाह होकर मजदूरों की तादाद में शामिल होते हैं लेकिन जो समाजवादी क्रांति मानने वाले कम्युनिस्ट हैं, उनका काम इस पर खड़े होकर ताली बजाना नहीं है बल्कि वो इस आबादी को बताते हैं और समझाते हैं कि देखो तुम जो अपनी छोटी छोटी जोत बचाने की कोशिश में लगे हुए हो यह छोटी जोत बचाने की कोशिश में तुम लगे रहोगे लेकिन ये बच नहीं पाएगी ये इसका बचना बहुत मुश्किल है और तुम्हें अगर एक बेहतर जीवन चाहिए तुम्हें अपने उत्पादन के साधनों पे नियंत्रण चाहिए, तो हम कन्निस्ट तुम्हें वही देना चाहते हैं कि जमीन और सारा जो उत्पादन का साधन है उस पर तुम्हारा नियंत्रण हो लेकिन व्यक्तिगत तौर पर छोटी जोत पे दो चार बैल का नियंत्रण में हम नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी जो गरीब किसान का वर्ग है उसका साझा नियंत्रण हो समूची जमीन पे और समूचे उत्पादन के साधनों पे और एक ऐसी व्यवस्था के भीतर ही तुम जिंदगी से जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा आखिर तुम जिंदगी से क्या चाहते हो अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा अपने लिए सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा से निजात नियमित आय अच्छा पोषण अच्छा भोजन घर रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीजें तुम चाहते हो और बेहतर स्तर की चाहते हो तो ये तुम्हें छोटी जोत की पूंजी नहीं दे सकती ये तुम्हें कलेक्टिव फार्मों की कोई पूंजी बात जमीन का मालिक बनाए रखने का भ्रम भी देता रहता है और तुमसे वो छोटी जमीन छिंता भी दे रहता है और जब तक तुम छोटे से जमीन के मालिक बने भी रहते हो तो जिसको कहते हैं कि खेती छोटी खेती पीती है एक कहावत चलती है किसानों में कि छोटी किसानी कुछ खेती कुछ देती नहीं है बस लेती ही लेती है इसीलिए आप देखिए कि 2012 का जो नेशनल सैम्पल सर्वे था उसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा किसानों ने कहा कि हमको पहला मौका मिलते हम खेती छोड़ते वो खेती छोड़ना चाहते हैं ऑलरेडी उनसे पूछा गया कि आप चाहते क्या है तो उन्होंने कहा कि हम चपरासी की नौकरी पाने के लिए घूस देने के लिए अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार है यार। यानी कि वो चपरासी या खलासी की नौकरी सरकारी नौकरी वो जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहते हैं वो छोटी जोत उनको कभी दे नहीं सकती तो हम छोटी जोत के किसानी के तबाह होने पे ताली नहीं बजाते हैं। हम उनके लिए जो भी राहत हासिल की जा सकती है के भीतर, उनको बिना कोई भ्रम उनके लिए लड़ते भी है मिसाल के तौर पर एक मांग है जो विशेष तौर पर गरीब किसानों की मांग है और वो हम लोग उठाते हैं जैसे कि हमारा ये कहना है कि एग्रीकल्चरल सब्सिडी बजट का जितना हिस्सा है उस एग्रीकल्चरल सब्सिडी का बड़ा हिस्सा एमएसपी पे न खर्च किया जाए उसे सारे गांवों में इरिगेशन कैनाल का नेटवर्क बनाने पे खर्च किया जाए क्योंकि सभी जानते हैं कि गांव के भीतर धनी किसान तो ट्यूबवेल लगा के अपनी सिंचाई कर ले कर लेता है बिजली उसको ऑलमोस्ट फ्री मिलती है टैक्स उस पर कोई लगता नहीं धनी तो कोई भी लोन वेवर या कर्ज माफी होती है तो उसका फायदा उसी को मिलता है जिस कि पहुंच बैंक के संस्थागत ऋण तक है और भारत में अस्सी फीसदी किसानों की पहुंच बैंकों के संस्थागत ऋण तक है ही नहीं तो जब भी कोई ऋण माफी भी होती है तो उसका फायदा धनी किसानों को मिलता है तो हम कहते हैं उनके ऊपर वेल्थ टैक्स लगाओ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करो और उसका पूरा जो एग्रीकल्चरल सब्सिडी का पैसा है वो पैसा आप इरिगेशन गे। कैनाल नेटवर्क बनाने में खर्च कीजिए उन्नीस के दशक तक सरकार ये करती भी थी उसके बाद धनी किसान के लॉबी के प्रेशर की वजह से उस सब्सिडी का बड़े से बड़ा हिस्सा एमएसपी पे खर्च किया जाने लगा और आपको सब पता है कि सारे जो गरीब किसान होते हैं वो तो निर्भर करते हैं ना वो मानसून पे निर्भर रहते हैं सिंचाई के लिए या फिर वो नहरों के नेटवर्क पे निर्भर रहते हैं हम कहते हैं कि ये आप नेटवर्क बनाइए जिसको एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है वो बनाइए आप फीड बैंक्स बनाइए कोऑपरेटिव फीड बैंक बनाइए उस पर आप सब्सिडी खर्च कीजिए एमएसपी देने पे आप क्यों अगर तो हम गरीब किसानों के लिए मांग भी उठाते हैं और इसके बावजूद हम उनको बताते हैं कि ये सब कर दिया जाए तब भी छोटी जोत के किसानी लॉन्ग टर्म प्रोपगेंडा भी उनके बीच करते हैं उनको शिक्षित करते हैं पोलिटिकली कि भाई ये सारी चीजें हम आपके ये हक है इसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं आपकी जमीन छीन ली जाए हम इसके विरोध में है लेकिन हम आपको कोई झूठा सपना नहीं दिखाना चाहते जबरन आपकी जमीन छीनी जाएगी तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन बाजार का खेल आप भी खेलना चाहते हैं तो जबरन छीनना तो है नहीं। मार्केट के खेल में और मार्केट के खेल में आप टिक नहीं पाएंगे बड़ी पूंजी के सामने तो इसलिए पहली बात तो यह है कि ये नोशन समाजवादी क्रांति वाले खुश होंगे गरीब किसान जितनी तेजी से तबाह होंगे ये नोशन गलत है हम इसको इतिहास की वस्तुगत गति मानते हैं और इस वस्तुगत गति के आधार पर सरहारा वर्ग द्वारा गरीब किसानों के बीच में प्रचार के ठोस मुद्दे तय करते हैं कि किस तरीके से उन्हें वैज्ञानिक तौर पर शिक्षित किया जाए किस तरीके से उन्हें गोलबंद और संगठित किया जाए और उनकी जो सही मांग है उन पे उनको संघर्ष करने के लिए एकजुट किया जाए पहली बात तो यह दूसरी बात ये है कि ये जो तीन कानून है ये तीन कानून मुख्य तौर पर गरीब किसानों को नहीं तबाह करने वाले हैं ये बात मैं जैसे उससे ज्यादा ये तबाह नहीं करने वाले हैं जितना तबाह गरीब किसानों को ऑलरेडी धनी किसान कुलक, और आरती कर रहे थे अब मैं आपको एक ही एग्जांपल से यह बात समझा सकता हूँ उन्नीस से 1980 के बीच में 20 मिलियन किसानों यानी दो करोड़ किसानों ने किसानी छोड़ी तब तो खेती में कोई कारपोरेट पूंजी का घुसपैठ नहीं थी क्यों छोटी उसी तरीके से दो से दो तक लगभग एक करोड़ नब्बे लाख किसान खेती छोड़ चुके हैं वो अपनी जमीनों से हाथ जोड़ चुके हैं तो अभी तो ये कानून अब आया है ना तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है आप देखिए आंकड़ों की मैं आपको बात बताऊं। अगर इन जो सर्वे बताता है वो कॉजेज ऑफ डी प्रेजेंटाइजेशन यानी कि वी किसानी, वी किसानी मतलब किसानों द्वारा जमीन खोया जाना। किसानों द्वारा जमीन खोए जाने का प्रमुख कारण जो रिपोर्टेड रीजन है रिपोर्टेड कॉज है वो है डेट का बर्डन कर्ज का बर्डन और ये जो किसानों ने जमीन खोई है ये धनी किसानों बहुत ही कम है मिनिस्ट्यूल परसेंटेज है धनी किसानों ये सबसे ज्यादा गरीब और सीमांत किसान हैं जो धनी किसानों सूदखोरों और सूदियों के ही बेहिसाब ब्याज दर पे दिए जाने वाले कर्जों तले दब के जमीन खोते हैं। तो ऐसा नहीं था कि गरीब किसान कारपोरेट पूंजी का इंतजार कर रहे थे कि कारपोरेट पूंजी आएगी और उन्हें उजाड़ेगी गरीब किसान हरित क्रांति के बाद से ही बहुत तेज रफ्तार से उजड़ रहे हैं भारत में और पिछले दस साल में पहली बार ऐसा हुआ है दो के सेंसस में जो डेटा आया कि गांव में खेतीहर मजदूरों की आबादी किसानों से ज्यादा हो गई यानी कि कुल एग्रे एग्रेरियन पॉपुलेशन में अब किसान माइनॉरिटी है और खेतीहर मजदूर मेजोरिटी है और जो किसान बचे भी 11.8 करोड़ 2011 में वो अब 10 करोड़ के आसपास होंगे वो जो किसान बचे 11.8 करोड़ उनमें से भी सिर्फ एक से डेढ़ करोड़ ऐसे किसान है जिनको आप लार्ज प्रजेंट कह सकते हैं लार्ज एंड अपर मिडिल प्रीजेंट कह सकते हैं यानी कि 10 करोड़ किसान ऐसे हैं, जिनके आजीविका का मुख्य स्रोत अब खेती नहीं बल्कि उजरती श्रम हो चुका है तो आप ये पूरी लड़ाई खुद समझ लीजिए कितने लोग को रिप्रेजेंट करती है तो ये कानून निश्चित तौर पर एक एग्जाम्पल आखिरी यहीं पर मैं इस मुद्दे पे अपनी बात खत्म करूंगा बिहार में एमएसपी की व्यवस्था दो में खत्म हो गई बिहार में पिछले ये एमएसपी की व्यवस्था खत्म होने के बाद जो धनी किसान उनके जोत के आकार में कमी आई उनके जोत के आकार में 20 है, उनके जोत का औसत आकार 20 हेक्टेयर से घटके 14 हेक्टेयर रह है। गया, जो धनी किसान है बिहार के भीतर लेकिन जो गरीब और सीमांत किसान हैं, उनके जोतों का औसत आधार आकार अभी भी वही बना हुआ है जो सीमांत किसान है उनके लिए 0.25 टू हेक्टेयर और जो गरीब किसान है उनके लिए वन हेक्टेयर यानी कि एम खत्म होने से नुकसान किसे हुआ धनी किसान और कुलकों को नुकसान हुआ है लेकिन जोतों के आकार को अगर कोई आधार माना जाए तो स्पष्ट है कि गरीब और सीमांत किसान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले भी उसको एमएसपी का फायदा नहीं मिल रहा था आंकड़े बताते हैं कि तीन प्रतिशत किसान बिहार में थे जिनको एमएसपी का सिस्टम जब तक था भी तब तक उसका फायदा उन्हीं तीन को मिल रहा तो निश्चित तौर पर गरीब किसानों और सीमांत किसानों का उजड़ना जारी रहेगा लेकिन इन तीन कानूनों की वजह से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है वो जो जिस द, जिस रफ्तार से पहले जारी था उसी से उन्नीस बीस से कुछ फर्क आएगा ज्यादा से ज्यादा उसी रफ्तार से जारी रहेगा हाँ ये जरूर है कि धनी किसानों का जो है हैजमनी है गांव में धनी किसानों कुलको सूदखोरों आरतियों का उसकी जगह अब अंबानी अडानी की हैजमनी हो जाएगी और हमें तब भी उसके खिलाफ लड़ना होगा जो मजदूर वर्ग है और जो गरीब किसान वर्ग है और हमें अब भी उस धनी किसानों के खिलाफ लड़ना है हमारे लिए फर्क सिर्फ हम इसका समर्थन नहीं करते ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि हम पहले दो कानूनों का भी समर्थन नहीं करते लेकिन हम धनी किसानों के आंदोलन का भी समर्थन नहीं करते हमारा जैसे मजदूर वर्ग से ये जिद करना कि हर मुद्दे पे वो समर्थन या विरोध की पोजीशन ले, ये जबरदस्ती है ना मजदूर वर्ग अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन लेगा ये वैसी ही बात होगी जैसे आप कहें कि सीरिया में रूसी साम्राज्यवाद और अमेरिकी साम्राज्यवाद में एक प्रतिस्पर्धा जारी है तो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी न तो रूसी साम्राज्यवाद का समर्थन करेगी न उससे बड़े अमेरिकी साम्राज्यवाद का करेगी या जैसे जॉर्ज बुश ने कहा था कि जो अफगानिस्तान पे अमेरिकी हमले का समर्थक नहीं हो तालिबान का समर्थक है इसी भाषा में आजकल ये तथाकथित कथित कम्युनिस्ट भारत में बात कर रहे हैं कि जो किसान आंदोलन का समर्थक नहीं है ना वो मोदी का समर्थक है जो किसान आंदोलन का समर्थक नहीं है वो अंबानी का समर्थक है हम कहते हैं हम दोनों का विरोध करते हैं हम दोनों के समर्थक नहीं है हम धनी किसानों के भी समर्थक नहीं है और हम अंबानी के समर्थक भी नहीं है और सरहारा वर्ग का और गरीब किसान का यह नारा नहीं हो सकता है कि अंबानी द्वारा लूट मुर्दाबाद धनी किसानों कुल को द्वारा लूट जिंदाबाद हमारा नारा होगा हर किस्म से लूट मुर्दा चाहे धनी किसान और कुलक करे या कानून है अंत तो तो में आ, मुझे लगता है कि काफी बात हो चुकी है तो अंत में आपको क्या लगता है की ये जो जिस तरह से आंदोलन चल रहा है और जिस तरह दोनों पक्ष अपने अपने जिद पे अड़े हुए तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये क्या सरकार इस आंदोलन की मांगे जो मुख्य मांगे हैं मुख्य रूप से एमएसपी की है तीनों जो हालांकि तीनों बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं तो आपको लगता है कि सरकार एमएसपी को लेकर अनिवार्य करने के लिए लिखित आश्वासन देने की स्थिति में है या बिजली का निजीकरण नहीं करेगी या तीनों बिलों को वापस ले लेगी आपको ऐसा लगता है क्या क्या अनुमान है आपका जी अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा संभावना लगती है की आंदोलन किसी न किसी प्रकार के समझौते में समाप्त होगा जिस समझौते का कई स्वरूप हो सकता है एक स्वरूप ये हो सकता है कि इस आंदोलन को लंबा खिंचवा और जो यूनियने सबसे ज्यादा तीन कानूनों को वापस लेने पे अड़ी हुई हैं उनको आइसोलेट करके और बाकी यूनियने जो थोड़ा ढुलमुल है उनको एक लंबी प्रोसेस में न्यूट्रलाइज करके मोदी गवर्नमेंट इस आंदोलन को तोड़ देगी और ये मोदी गवर्नमेंट के लिए जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो ये है कि उग्राह जैसी और डकोंडा जैसी कुछ एक ज्यादा रेडिकल यूनियन जो है जो तीनों किसान कानूनों को बिना शर्त वापस लेने की एकदम मांग पे अड़ी हुई हैं, उनको आइसोलेट करके अंततः इसको आंदोलन को एक लंबे प्रोसेस में थकाकर डिसिपेट करा देने की योजना हो सकती है जो कि कामयाब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है दूसरा संभाव दूसरी संभावना ये है कि एक जो गवर्नमेंट के सूत्रों ने भी बताया है कि पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश को इस लॉ से एग्जेप्ट किया जा छूट दी जा सकती है एक संभावना यह है तीसरी संभावना यह है कि सरकार जो है वो आ, कोई कानूनी क्लॉज ऐसा जोड़ दे जो कि पूरी तरीके से एमएसपी को सुनिश्चित ना करता हो लेकिन किसी किस्म की कोई गारंटी देता हो और उसके आधार पर किसान संगठन भी एक समझौता करने को राजी हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की मांग को सरकार थोड़ा बहुत अकोमोडेट तो करेगी या तो रिटर्न एश्योरेंस दे जो कि वो ऑलरेडी देने को तैयार है या फिर कानून के किसी क्लॉज में भी आ, या अस्पष्ट सी कोई बात जोड़ के कि हाँ एम एस पी तो मिलेगा टाइप कोई बात जोड़ के और या फिर इस आंदोलन को डिसिपेट करा के, लंबा चला के, के और जो ज्यादा रेडिकल यूनियन हैं उनको आइसोलेट करके इनको किनारे कर दिया जाए लेकिन किसान आबादी जो व्यापक है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है धनी किसानों की आबादी उसको जैसे ही एमएसपी का अश्योरेंस कोई भरोसेमंद मिला मुझे लगता है ये आंदोलन वहीं तक चलने वाला है इससे ज्यादा नहीं चलेगा ये और ज्यादा संभावना यही है कि कुछ बीच का रास्ता निकलेगा समझौता होगा जिसमें किसान भी मान जाएंगे एमएसपी को भी कुछ पार्शियल सेफ मिलेगी और किसान वापस आएंगे ओके तो अंत में अभिनव अगर आप कुछ और बातें छूट रही है आपकी तरफ से तो आप आ, कह सकते हैं आखिरी मैं एक ही बात बस जोड़ना चाहता हूँ चाहती की जो तीसरा कानून है यह सबसे खतरनाक कानून है और इस कानून पर अलग से धनी बिना एमएसपी को बचाने की मांग किए हुए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को पहले से भी ज्यादा दुरुस्त करने की मांग करते हुए और तीसरे कानून को बिना शर्त रद्द करने की मांग करते हुए मजदूर वर्ग गरीब किसानों और निम्न मझोले किसानों के आंदोलन को संगठित करने की जरूरत है हमारी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जितनी है उतने आधार पर इस मांग को हम लोग अपने अपने इलाकों में लड़ रहे हैं उठा रहे हैं लेकिन निश्चित तौर पे इस पर कहीं ज्यादा बड़े आंदोलन की जरूरत है जो पहले दो कानून है उसपे हमारा क्लियर कट स्टैंड है कि इसमें जब तक खेतीहर मजदूरों की मांगों को नहीं इंक्लूड किया जाता है और जब तक एमएसपी की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाता एमएसपी की व्यवस्था का बल बिल्कुल हम समर्थक नहीं है जिसको रैशनलाइज नहीं किया जाता है तब तक इसके समर्थन का कोई सवाल नहीं पैदा होता और हम लोग अंबानी द्वारा खेती के हेजेमनी का भी विरोध करते हैं और धनी किसानों कुल को द्वारा शोषण का भी विरोध करते हैं लेकिन जहां तक तीसरा कानून है उस पर हमारा स्पष्ट मानना है कि तीसरे कानून के खिलाफ एक मिलिटेंट मूवमेंट खड़ा करने की जरूरत है और यही बात एक रह रही थी जो छूट गई थी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शुक्रिया जन मन की बात जन मन की बात जन मन की बात जन मन की बात मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात अगर आप जनपक्षरता के पैरोकार हैं, अगर आप हर तरह के शोषण और अन्याय के खिलाफ हैं, तो बोलिए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 अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर विजिट करें जन मन की बात